श्री श्रीमद्भागवत महाप्राण एकदश स्कंध अथ सप्तमोध्याय पाक्षान पृथ्वी से लेकर कबूतर तक आठ गुरुओं की कथा श्री भगवान यदा तमा तम भाग तीर्षित मे ब्रह्म लोकपालांक्षिण भगवान्नी कृष्ण ने कहा महाभाग्यवान उद्धव तुमने मुझसे जो कुछ कहा है मैं वही करना चाहता हूँ ब्रह्मा शंकर और इंद्रादि लोकपाल भी अब यही चाहते हैं कि मैं उनके लोकों में होकर अपने धाम को चला जाऊं मैया निष्पादितम देव कार्यम अशेषत यदम अवतीर्ण अंशे न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 पारस्परिक फूट और युद्ध से नष्ट हो जाएगा आज के सातवें दिन समुद्र इस पूरी द्वारिका को डुबो देगा वा त्यक्तो लोको यम नष्ट मंगल भविष्य चिरा साधो कलिपे निरा उधव जिस क्षण मैं मृत्यलोक का परित्याग कर दूंगा उसी क्षण इसके सारे मंगल नष्ट हो जाएंगे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 परित्यज्य सम्यक् अब तुम अपने आत्मी स्वजन और बंधु बांधवों का स्नेह संबंध छोड़ दो और अनन्य प्रेम से मुझमें अपना मन लगाकर कर समदृष्टि से पृथ्वी में स्वच्छंद विचरण करो यदि मन सा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 पुनसो युक्त युक्तस्य नानार्थो स गुण दोष कर्मा कर्म वि कर्मे ते गुण जिस पुरुष का मन अशांत है असह्यत है उसी को पागल की तरह अनेकों में मालूम पड़ती है वास्तव में यह चित्त का भ्रम ही है नानात्व का भ्रम हो जाने पर ही यह गुण है और यह दोष इस प्रकार की कल्पना करनी पड़ती है जिसके बुद्धि में गुण और दोष का भेद बैठ गया है हो गया है, उसी के लिए कर्म अकर्म और विकर्म रूप भेद का प्रतिपादन हुआ है तस्मा युक्त इंद्रिय ग्रामो युक्त चित्त इदम जगत आत्मनिच्छ स्विथत आत्मा स्वरे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 इसलिए किसी भी विघ्न से तुम पीड़ित नहीं हो सकोगे क्योंकि उन विघ्नों और विघ्न करने वालों की आत्मा भी तुम ही होगे। भयाती तुम्ही तो गुण बुद्धिया च विम न करोते यथार्भक जो पुरुष गुण और दोष बुद्धि से अतीत हो जाता है वह बालक के समान निषिद्ध कर्म से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 जिसने श्रृतियों के तात्पर्य का यथार्थ ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर लिया बल्कि उनका साक्षात्कार भी कर लिया है और इस प्रकार जो अटल निश्चय से सम्पन्न हो गया है वह समस्त प्राणियों का हितैषी सुहृद होता है और उसकी वृत्तियाँ सर्वथा शांत रहती है वह समस्त प्रतिमान विश्व को मेरा ही स्वरूप आत्मस्वरूप देखता है इसलिए उसे फिर कभी जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता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 योग योग विन्यास योगात्मन संभव उद्धव जी ने कहा भगवान आप ही समस्त योगियों की गुप्त पूंजी योगों के कारण और योगेश्वर है आप ही समस्त योगों के आधार उनके कारण और योग स्वरूप भी हैं आपने मेरे परम कल्याण के लिए उस सन्यास रूप त्याग का उपदेश किया है त्यागो यम दुष्कर भूमन कांग सर्वात्म न भक्त में परंतु अनंत जो लोग विषयों के चिंतन और सेवन में घुल मिल गए हैं विषयात्मा हो गए हैं उनके लिए विषय भोगों और कामनाओं का त्याग अत्यंत कठिन है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 प्रभु मैं भी ऐसा ही हूँ यह मेरा है इस भाव से मैं आपकी माया के खेल देह और देह के संबंधी स्त्री पुत्र धन आदि में डूब रहा हूँ अतः भगवान आपने जिस संन्यास का उपदेश किया है उसका तत्व मुझ सेवक को इस प्रकार समझाइए कि मैं सुगमता पूर्वक उसका साधन कर सकूं सकू सत्य स्विश आत्मन आत्मनोर्णी स्विना चे विमोित्रावा मेरे प्रभु आभूत भविष्य वर्तमान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 इसी से चारों ओर से दुखों की दाभाग्न से जलकर और विरक्त होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ अविनाशी वैकुंठ लोक के निवासी एवं नर के नित्य सखा नारायण हैं। अतः आप ही मुझे उपदेश कीजिए मनुझा लोके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 पुरुष योग विशारदास्तरा प्रश्यंती सर्वशक्तियोंख्य योग विशारद धीर पुरुष इस मनुष्योनि में इंद्रिय शक्ति मन शक्ति आदि के आश्रयभूत मुझ आत्मतत्व को पूर्णतः प्रकट रूप से साक्षात्कार कर लेते हैं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 मार्गयंत्युक्ता हेतु अग्रहुमान इस मनुष्य शरीर में एकाग्र तीक्ष्ण बुद्धि पुरुष बुद्धि आदि ग्रहण किए जाने वाले हेतुओं से जिनसे कि अनुमान भी होता है अनुमान से अग्राह्य अर्थात अहंकार आदि विषयों से भिन्न मुझ सर्व प्रवर्तक ईश्वर को साक्षात अनुभव करते हैं मम अवधूतस्य इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं वह इतिहास परम तेजस्वी अवधूत दत्तात्रेय और राजा जदु के संवाद के रूप में है देजम अवधूतम तरुणम प्रख्य एक बार धर्म के मर्मज्ञ राजा जदु ने देखा कि एक त्रिकाल तरुण अवधूत ब्राह्मण निर्भय विचर रहे हैं तब उन्होंने उनसे यह प्रश्न किया यद्रुवाह कुतो बुद्धि ब्रह्म न करो सुविशारधा याद्य भवान लोकम विद्वान शरति बाल राजा जदु ने पूछा ब्रह्मण्ड आप कर्म तो करते नहीं फिर आपको यह अत्यंत निपुण बुद्धि कहाँ से प्राप्त हुई जिसका आश्रय लेकर आप परम विद्वान होने पर भी बालक के समान संसार में विचरते रहते हैं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 ते जड़ मैं देख रहा कि आप कर्म करने में समर्थ विद्वान और निपुण है आपका भाग्य और सौंदर्य भी प्रसंसनीय है आपकी वाणी से तो मानो अमृत तपक रहा है फिर भी आप जड़ उन्मत्त अथवा पिशाच के समान रहते हैं न तो कुछ करते हैं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 जैसे कोई हाथी वन में दावाग्नि लगने पर उससे छूटकर कर गंगा जल में खड़ा हो तम ही न पृछता ब्रह्म नात्मन कारणम ब्रोही स्पर्श विहीन सवत केवल आत्म ब्रह्म आप पुत्र स्त्री धन आदि संसार के स्पर्श से भी रहित है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 पृथ्वी वायुराकाशम आग्निचंद्रमा कपो तो झगर सिंधु पतंगो मधुकृत गज मधुहा हरिण मीना पिंगला कुरोकुमारी सर्कृत सर्पूना भी सुपे सक मेरे गुरुओं के नाम है पृथ्वी वायु आकाश जल अग्नि चंद्रमा सूर्य कबूतर अजगर समुद्र पतंग भौरा या मधुमक्खी हाथी शहद निकालने वाला मछली, पिंगला, वेश्या, वेशर पक्षी बालक कु कन्या बाण बनाने वाला सर्प मकड़ी और भृंगी कीटे में गुरु राजस चतुर्विशति राशता शिक्षा शिक्षा साम में राजन मैंने इन इन का आश्रय है है और इन्हीं के से इन लोकों में अपने लिए ग्रहण की यतो निबोध वीरवर ये आतिनंदन मैंने जिससे जिस प्रकार जो कुछ सीखा है वह सब ज्यो का त्यों तुमसे कहता हूँ सुनो भूतराक्रम्य माढ़ोपी धीरो दैवसा नुगेह तद्य ध्वान न चलिन मार्ग अन्वतेर्भतम मैंने पृथ्वी से उसके धैर्य की क्षमा की शिक्षा ली है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 और न क्रोध करे अपने मार्ग पर ज्यों का चलता रहे